Hmm. गा मेरे मन गुने सपनों के मशहूर हस्तियों के साथ एक मुलाकात मन की बात मधुर गीतों के साथ एफएम चैनल पर गा मेरे मन गा के साथ मैं दानिश इकबाल अपने सुनने वालों के साथ हूँ और आज हमारे साथ है विनोद विप्लव साहब जो कि जाने माने लेखक और पत्रकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें इस बात का गर्व हासिल है कि इन्होंने मोहम्मद रफी साहब की पहली जीवनी हिंदी में लिखी है तो विनोद जी अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से गा मेरे मनगा में मैं आपका स्वागत करता हूं आप ये बताइए कि इस जीवनी को लिखने का ख्याल आपको कब और कैसे आया असल में रफी साहब का प्रभाव मुझ पर बचपन से था उनके गीत बचपन से ही सुनता रहा उनकी आवाज में एक जो अलग खासियत थी उससे बहुत प्रभावित और गुनगुनाता भी रहता था उनके तमाम उस समय के गीत सुनता रहता था बाद में जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो जब मैं मैट्रिक के आसपास था तो उनके देहांत की खबर मुझे मिली तो मेरे मन में पता नहीं क्या मैं बहुत कम लिखता नहीं था उस समय तो मैंने संपादक के नाम एक पत्र लिखा अच्छा जिसमें रफी साहब के गुजरने का जो दुख है उसको मैंने उसमें बयान किया जी, जी जी और उसमें उसकी शुरुआत ही हमने की थी कि वो दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले रे तो एक पता जी। नहीं जी। क्या था हालांकि उस समय इतना कभी सोचा नहीं था जी की भाई आगे चल के मैं लेखक बनूंगा या लेखक बनूंगा तो मैं मेरा एक सौभाग्य होगा कि मैं मोहम्मद रफी साहब कभी पहली जीव नहीं लिखूंगा तो अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि मैंने पत्र एक भेजा लिख करके जी हाँ बाद में दिल्ली जब आया तो अपने ऑफिस में चर्चा होती थी कई हमारे दोस्त थे जी जी जो एक ही जगह बैठते थे हम्म कुछ मुकेश के फैन थे मुकेश साहब के कुछ किशोर कुमार के जी कुछ रफी साहब के थे तो आपस में बहुत चर्चा होती रहती थी बहस होती थी कौन बड़े गायक है, कौन गायक कौन छोटे क्या खासियत है? मतलब एक ऐसा माहौल था जी, जी, जी। कि रोज ही इस बहस होती थी और कम से कम एक घंटे दो घंटे तक की बहस होती थी कि फलाने गाने को देकर एक गाने और इस, का... इस बहस में आप ही जीतते जी। होंगे जीतते तो एक मजाक भी चलता था और कई लोग रफी साहब को किसी न किसी तरह से कमी निकालते थे तो हम लोग और दूसरे तरह से और भी तर्क ढूंढ के लाते थे जी जी। तो उसी सिलसिले में मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियां होती गई मैं थोड़ा पढ़ने भी लगा हम्म। तो धीरे धीरे करके मुझे लगा कि रफी साहब इतने बड़े गायक हैं, लेकिन एक पुस्तक के रूप में कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम उनके बारे में मुकम्मल जानकारी एक जगह हासिल कर सकें जी हालांकि उस समय लता मंगेशकर और किशोर कुमार मुकेश साहब पे भी किताबें आ गई थी जी, जी जी लेकिन रफी साहब पे कोई किताब नहीं थी तो मैंने उस काम को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और जानकारियां जुटाने शुरू की जी तो अब मैं, मैं... इस, पे, इस पे मुझे याद आया कि हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं तो हम हमारे सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी अच्छी बातों के बाद कौन सा अच्छा गीत आप उनका सुनवाना चाहेंगे और पहला गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे और क्या उसकी कोई वजह होगी एक तो मतलब एक सुकून मिलता है दिल को और तो भी कई गायक हुए बड़े भी हुए छोटे भी तो मुझे लगता है एक गाना एक पहला आपने कहा तो मेरी सूरत तेरी आंखें जी फिल्म का है तेरे बिन सुने नयन हमारे तो ये एक गाना है कि मतलब इससे सुन के एक हमारे मन में एक सुकून पैदा होता है तो इसको सुना जा सकता है जैसा गाना, गाना जरूर, तो जरूर तेरे बिन सुने नयन हमारे तेरे हमारे तेरे भिन्न सो जा नाम के परा गुजार रे तेरे बिन सो नयन हमार रे ये तेरे बिन सो बात तत गए सांझ सकारे रे है तेरे बिन सो गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गामिरमन गह और हम अपने सुनने वालों को याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारा ये जो गामिर है इसको आप 106.4 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से आप दिल्ली में सुनते हैं इसके साथ साथ डी के माध्यम से आप पूरे भारत में सुनते हैं और अब बहुत खुशी की बात है हम बहुत खुशी के साथ अपने सुनने वालों को बता रहे हैं कि अभी हाल ही में इसका हमारे जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया और अब एफ गोल्ड चैनल पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है तो आप इसका आनंद इंटरनेट पर भी ले सकते हैं तो हम आपको बता रहे थे कि एफएम चैनल पर विनोद विप्लव साहब जिनको इस बात का श्रेय हासिल है कि उन्होंने मोहम्मद रफी साहब की पहली जीवनी लिखी है और आज हम लोग उसी जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पसंद के गाने भी सुनवाते जा रहे हैं विनोद जी आपकी किताब में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पहली बार सामने आई जी किताब में तो कई चीजें हैं उनके शौक के बारे में उनका व्यक्तित्व तो, गानों के बारे में किस तरह का एक विश्लेषण की किस तरह से उनके गानों की खासियत थी जी जी तो गानों के बारे में तो खैर चलता ही रहेगा सभी चर्चा करते हैं जी जी, जी लेकिन उनके जो व्यक्तित्व तो के अलग अलग आयाम थे उस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए जी और उनके जो शौक थे कितने भोलेपन मान इतना बड़ा एक शिखर पे जो पहुंच गया आदमी जो गायकी के शिखर पे लेकिन उनके अंदर मतलब किसी तरह का गुमान या किसी तरह घमंड कभी आया नहीं कभी उन्होंने किसी से कोई ऐसा किसी को धोखा नहीं देना या किसी तरह किसी प्रति अपने गायक समकालीन गायकों के प्रति या किसी और के प्रति तो इस तरह से उनमें दयालुता नाम की चीज जो मानव का जो सकारात्मक पहलू है वो उनमें कुट कुट भरा हुआ था और साथ में उनमें एक बड़ा भोलापन किस्म का स्वभाव था ये सारी बातें आपने अपनी रिसर्च के जरिए शोध के जरिए आपने जानकारियाँ हासिल की इसका मतलब कि आप किताब लिखने से पहले आप मुंबई गए और उनके घर वालों से उनके दोस्तों से मिले आपने क्या क्या किया इस किताब को लिखने का मुंबई जाने का मुझे एक डेढ़ साल का सौभाग्य मिला था जब मेरा ट्रांसफर हुआ था तो मुंबई में दो साल करीब रहा था तो उस समय काफी लोगों से मिला जैसे उदित नारायण सम्मी कपूर और घर भी गया था उनके और भी ओमी साहब से बात हुई जो सोनी कोमी के प्यारे लाल साहब से बात हुई अच्छा तो काफी लोगों से उस समय मिलना जुलना रहता था उनके घर पे भी गया था लेकिन घर पे ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं हुई एक पहली बार जब बम्बे गया था बम्बे पहुंचने के एक सप्ताह बाद मतलब मुंबई गया तो मतलब मुझे बताया किसी ने कि कैसे कैसे पहुंचना है तो मैं स्टेशन से उतरा और पैदल ही हाँ. बताया लोगों ने कि ज्यादा दूर नहीं पैदल ही आप जा सकते हैं तो हार स्टेशन से उतर पैदल ही जा रहा था तो रास्ते भर गाना एक बज रहा था कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया क्या बात मतलब मुझे <laughs> एक अंदर से बहुत लगा कि भाई कितना सोचो इतना मैंने एक महबूब मत एक महत आ रहा है तो अब गाना पूरे रास्ता बजता रहा हर दुकान में वही गाना बज रहा था मतलब अभी के समय में जबकि उनके निधन के कितने साल हो गए फिर भी देखिए कि कितना उनका असर है या जी, कितना जी, उनके गानों में मुझे लगता है वो गाना जरूर रेडियो से बज रहा होगा रेडियो से हर हर दुकान पे जहाँ पर जो दुकानें पड़ रही थी उसमें गाना बजता जा रहा था तो मैं चाहूंगा और बातें तो जारी रहेगी इस गाने को सुन लिया जाए बाहरों फूल बरसाओ मेरा मोह बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों भूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है हवा गा इन प्यारी प्यारिया में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब महबूब वु आया है नजारों हर तरफ अपतान दू जाए न शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है सजाई है जवा कलियों अब ये सेज उल्फत की एक दिन रुत मोहब्बत की फाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया महबूब आया है बो आया रफ एम गोल्ड एफ एम गोल्ड एफ एम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गां मेरे मन मनगा और गां मेरे मन मनगा में आज हमारे साथ हैं विनोद विप्लव साहब और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हें इस बात का श्रेय हासिल है कि इन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की पहली जीवनी लिखी है और इस जीवनी को लिखने के लिए इन्होंने क्या क्या किया और किस किस तरह के तथ्य जमा किए कैसे इन्होंने शोध किया ये सारी बातें हम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पसंद के गाने भी जो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने वो भी हम आपको सुनवाते जा रहे हैं अच्छा देखिए यूं तो सभी लोग मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के शदाई हैं लेकिन एक लेखक के तौर पर उनकी आवाज में आप या उनकी गायकी में आप क्या, क्या क्या देखते हैं एक तो जो बताया गायक तो बहुत बड़े भी हुए जी तो उसमें तुलना करने की कोई बात नहीं है कि कौन बड़े थे या छोटे थे जी जी जी और कई लोगों ने काफी अच्छे अच्छे गीत गाए रगल साहब ने का भी एक जमाना था आज भी उनके दीवाने लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल तलत मोहम्मूद का एक मुकेश साहब का था किशोर कुमार का रहा तो इस पे विवाद पे मैं नहीं जाना चाहता कौन बड़े थे या छोटे गायक थे मतलब मैं कह रहा हूँ उनकी गायकी में एक जो मैं जो पहले कहा कि एक, एक सुकून एक जो रूहानी सुकून मिलता था जी जी मतलब और ऐसे कम गायक हैं हैं जरूर हैं ऐसा नहीं कि नहीं है नहीं। तलत महम्मूद के कई गीत हैं जिनको सुन के आपको बड़ा सुकून मिलेगा लता मंगेशकर तो हैं सागर साहब के भी गीतों में काफ़ी लेकिन इनके काफ़ी ऐसे गाने हैं जो हमें एक अगर आदमी उदास हो दुख में हो तनाव में हो तो इनके काफ़ी ऐसे गाने हैं जिसको सुन के बड़ा दिल को एक राहत मिलती है तो चाहे जितना भी आदमी तनाव हो प्यार में ठुकरा दिया गया हो जी जी जी सफलता उसको हाथ लगती रही हो तमाम तरह के धोखे खाता रहो तो उनके हर तरह के जो सुख दुख के अलग अलग जो जी जी जी। आयाम है ये ये भाव है, है। जीवन, के जीवन के जितने रंग है जीवन के जी सारे रंगों का अक्स हमको जी मोहम्मद जीवन के, के जितने रंग है जीवन, जीवन के जितने पहलू है मतलब एक कह सकते हैं राफी साहब को की एक जीवन का सबसे बड़ा प्रवक्ता मतलब स्पोक्समैन ऑफ द लाइफ मैंने जीवन के गायक कह सकते हैं तो एक गीत मुझे बड़ा पसंद आता है मतलब जब बहुत दुख में आदमी होता है तो इस तरह गीत जब सुने तो मन को सुकून मिलता है जैसे जाता हूं मैं मुझे न भुलाना इस तरह गाना दादी का है जाता हूं मैं मुझे अब न बुलाना मेरी याद भी अपने दिल में न लाना रा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना जाता हूं मैं प्यासा खा बचपन मेरी प्यासी पीछे रमो की गली आगे उदासी प्यासा था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी पीछे रमो की गली आगे उदासी उदास हो, हो मैं तना हाँ। अपना ना बेगाना मुझे अपना बुलाना मेरी याद भी अपने दिल में न लाना मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना हंसी भी मिली साए लिए दुख के खुल के न रोया किसी का पे झुक के मुझको हंसी भी मिली साए लिए दुख के खुल के न रोया किसी का पे झुक के ने दिल में नलाना मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना जाता हूं मैं था प्यार का एक दिया वो भी बुझा डाला सभी कहीं क्यों हो जाला था प्यार का एक दिया वो भी बुझा डाला धुंधला सभी कहीं और इसके साथ ही हम विनोद जी आपको और अपने सुनने वालों को भी याद दिलाना चाहेंगे कि गा मेरे मनगाह का आज का वक्त अब समाप्त हो चला है तो हम इस वादे के साथ अपने सुनने वालों से इजाजत लेना चाहेंगे की कल हम दोबारा गां मेरे मनगाह को लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और दोबारा हमारे साथ होंगे विनोद विप्लव तो तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए नमस्कार गा मेरे मन गा बुने अदुने सपनों के संग मशहूर हस्तियों के साथ एक मुलाकात मन की बात मधुर गीतों के साथ